जीन बैप्टिस्ट पॉइंटे ड्यूजबल ड्यूजेबल शिकागो के संस्थापक 1745 से 1818, सौ शांता काला फ्रांसीसी नाम के नाम से मिडवेस्ट के अमेरिकी मूल निवासी जीन बैप्टिस्ट पॉइंटे ड्यूजबल को संबोधित करते थे ड्यूजबल का जन्म 1745 सौ के आसपास हैती में हुआ था उनके पिता एक सफ़ेद फ्रांसीसी समुद्री कप्तान थे और उनकी माँ एक अश्वेद दास थी माँ के निधन के बाद ड्यूजेबल के पिता स्कूली पढ़ाई के लिए उसे फ्रांस ले गए अच्छी तरह से शिक्षित हो गया उसने अंग्रेजी फ्रेंच और भाषाएं बोलना सीखी बाद में ड्यूजेबल हैती में है और अपने पिता की नावों पर एक समुद्री नाविक के रूप में काम करने लगा जब वो 20 साल का हुआ तो वो और उसका एक करीबी दोस्त जैक्स मोरन अमेरिका के लिए रवाना हुए तूफान के दौरान न्यू ऑर्ल लुसियाना के पास उनकी नाव ध्वस्त हो गई सौभाग्य से दोनों दोस्तों में से किसी को भी चोट नहीं पहुंची वे न्यू ऑर्लियस आ गए लेकिन यह उनके लिए अच्छा नहीं रहा न्यू ऑर्लियंस में अश्वेत पुरुषों और महिलाओं को गुलामों के रूप में बेचा जाता था अगर कोई काला आदमी बिना किसी गोरे व्यक्ति के साथ सड़कों पर चलता तो उस काले व्यक्ति को एक भगोड़ा गुलाम माना जाता था ड्यूजेबल और क्ले मोर्गन को पकड़े जाने और गुलामों जैसे बेचे जाने का डर था इसलिए उन्होंने न्यू ऑर्लियंस को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया उन्होंने मिसिसिपी नदी तक नाव से यात्रा की फिर उन्होंने उत्तर की ओर यात्रा की रास्ते में उन्होंने जानवरों को फंसाया और उनकी खाल यानी फर बेचा वे जल्दी सेंट लुइस मिसौरी में बस गए और एक सफल फर व्यापारी बन गए थोड़ी समय के बाद ड्यूजेबल पोर्ट प्योरिया टीलोनोइस चला गया और उसने अपने फर व्यापार को जारी रखा वहां वो किटी हवा नामक एक महिला से मिला किटी हवा मूल अमेरिकी थी वह पोर्टोवी कबीले की सदस्य थी ड्यूजेबल ने एक मूल अमेरिकी समारोह में किटी हवा से शादी की यहाँ तक कि वो उसके कबीले का सदस्य भी बन गया ड्यूजेबल अक्सर जानवरों को पकड़ने के लिए कनाडा जाता था फिर वो फर बेचने के लिए इलियनोइस वापस लौटता था हर यात्रा में वो एक ऐसे स्थान पर आराम करता था जिसे मूल अमेरिकी ए सिकागो कहते थे कई व्यापारी वहाँ रुकते थे सत्रह में ड्यूजेबल का एक विच... को एक विचार सूझा उस एसी के एसी सिकागो में एक ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करेगा सत्रह सौ उन्यासी में ड्यूजेबल को एक विचार सूझा कि वो ए शिकागो में एक ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करेगा वहां वो शिकारियों से फर खरीदेगा और उन्हें उनकी जरूरत का सामान बेचेगा दो साल बाद ड्यूजेबल उनकी पत्नी बेटी और पोटोवाटमी कबीले के सदस्य ए शिकागो गए घर खलियान और स्मोक हाउस बनाया ड्यूजेबल के घर में पांच कमरे और एक चिमनी थी ये उसकी ट्रेडिंग पोस्ट थी उसमें अन्य भवनों को जोड़ा गया जल्द ही ए शिकागो एक बढ़ती हुई बस्ती बन गई वह ड्यूजेबल की पहली संतान बेटी सुजनन पैदा हुई उसका नाम उसकी मां के नाम पर ही रखा गया था कई व्यापारियों और निवासियों ने ई सिकागो में आराम किया सेंट लुइस और मोन्ट्रिय कनाडा के बीच वो सबसे अच्छा व्यापारिक पड़ाव था 1800 में ड्यूजेबल ने अपने व्यवसाय और ट्रेडिंग पोस्ट को बारह हजार डॉलर में जीन लालिमे को बेच दिया जॉन किंजी इस सौदे का साक्षी था किंजी ने इस विक्री प्रमाण पत्र को पंजीकृत भी करवाया उसने विक्री को अपने नाम से पंजीकृत किया ड्यूजेबल और उसका परिवार वापस प्योरिया इलिनोइस चला गया ड्यूजेबल के पास वहाँ 800 एकड़ जमीन थी किटी हवा की 9 साल के बाद मृत्यु हो गई और ड्यूजेबल सेंट चार्ल्स, मिसोरी चला गया अठारह सौ में उसकी मृत्यु हुई जिस बस्ती को जीन बैप्टिस्ट फॉन्टे ड्यूजेबल ने जिस बस्ती की न्यू जीन बैप्टिस्ट फॉन्टे ड्यूजेबल ने डाली थी वहाँ अब शिकागो शहर शुरू हुआ यह दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत शीयर्स टावर स्थित है वहाँ का हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है 150 से अधिक सालों तक ड्यूजेबल का शिकागो शहर में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता नहीं दी गई इसके बजाय जॉन किन्जी को शिकागो का स्थापक संस्थापक कहा जाता रहा अंत में उन्नीस में महान खोजकर्ता को आधिकारिक रूप से शिकागो शहर के संस्थापक का नाम दिया गया शिकागो मिशिगन झील पर स्थित है शिकागो का क्षितिज